प्रश्नोपन शश्नचार इंद्रियों का लय स्थान आत्मा है तस्मै सहोवाच यथा यहामचय कशास्ंग गर्वा यह तस्तो मंडल एकन पुनरुदय प्रचल परे देवे मन सेवती तेन तर् सपुरशो न शुनौति न पश्यति न जिग्रति न रसयते न ना स्शते ना नाभिवते नादत्ते ना न विसजते निजाजते स्वापी तिथ्या चक्षसेते तब उससे उस आचार्य ने कहा हे गार्ग जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर संपूर्ण संपूर्णकिरण उस तेजो मंडल में ही एकत्रित हो जाती है और उसका उदय होने पर वे फिर फैल जाती हैं उसी प्रकार वे सब इंद्रियां परम देव मन में एक ही भाव को प्राप्त हो जाती हैं इससे तब वह पुरुष न सुनता है न देखता है न सूंखता है न चखता है न स्पर्श करता है न बोलता है न ग्रहण करता है न आनंद भोगता है न मनोत्सर्ग करता है और न कोई चेष्टा करता है तब उसे सोता है ऐसा कहते हैं तस्म स होवाचाचार्य शृणु गारग्य यृषम यहाँ मरीचयो रश्म आदि आदित्य सर्शन गृत सर्वा अशेषत एतस्मिन् तेजो मंडले तेजो राशिप एक दिवेका नरहत्वम गच्छन्ति विवेकर्मशेषता गति मरीचय तस्र्वाक पुनरुदय उगछत प्रचरती विक्रिय यहाँ दृष्टानं हई तत्स विशेन्द्रिया देवे प्रकृष्ठ मनसि चक्षुरादि चक्षुरादिदेवा मनस तंत्रतरो दिव मन तस्वन काल एक मंडले मरीचि मरीचिवद विशेषता गति जिजागरिशोच रश्मिवनमंडला मनस एव प्रचल स्व्यापारा प्रतीक्षते आचार्य ने उस प्रश्नकर्ता से कहा हे गाग तूने जो पूछा है सो सुन जिस प्रकार अर्क सूर्य के अस्त अदर्शन को प्राप्त होते समय संपूर्ण मरीचियाँ किरणें उस तेजो मंडल तेजहपुंज रूप सूर्य में एकत्रित हो जाती है अर्थात अविवेचनीयता अविशेषता को प्राप्त हो जाती है तथा उसी सूर्य के पुनः उदित होने के समय उससे निकलकर फैल जाती है जैसे यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वह विषय और इंद्रियों का संपूर्ण समूह स्वप्न काल में परम प्रकृष्ट देव द्योतनवान मन में चक्षु आदि देव इंद्रिया मन के अधीन है इसलिए मन पर देव है उसमें एक हो जाता है अर्थात सूर्यमंडल में किरणों के समान उससे अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है तथा उदित होते हुए सूर्यमंडल से किरणों के समान वे इंद्रियाँ जागने की इच्छा वाले पुरुष के मन से ही फिर फैल जाती है अर्थात अपने व्यापार के लिए प्रवृत्त हो जाती है मनसि यस्वन कालेोत्रदीन शब्द्युपलब्धीकर मनसी एकूतानी करादताप काल एस दैवदत्तालक्षण पुषो न शुणो न पश्य न जिघ्रति नसयते न स्ृशते नाभीवदते नादत्ते नानंदयते न ना विसृज्यते न्यायायते स्वपित्याचक्षते लौकिका क्योंकि निद्रा काल में शब्दादि विषयों की उपलब्धि के साधन रूप स्रोत्रादि मन में एक ही भाव को प्राप्त हुए के समान इंद्रिय व्यापार से उपरत हो जाते हैं इसलिए उस निद्रा काल में वह देवदत्तादि रूप पुरुष न सुनता है न देखता है न सूंखता है न चखता है न स्पर्श करता है न बोलता है न ग्रहण करता है न आनंद भोगता है न त्यागता है और न चेष्टा करता है उस समय लौकिक पुरुष उसे सोता है ऐसा कहते हैं सुसुप्त में जागने वाले प्राण भेद गारहपत्यादि अग्नि रूप हैं प्राणा दगे ते वही तस्मिन पुरे जागृति गारहपत्यो हवा ऐसो पानो व्यानोन्वाहार्यपचनो यदारहया प्रणीय ते प्रणयनादाहय प्राण काल में इस शरीर रूप पूर्व में प्राणाग्नि ही जागते हैं यह अपान ही गारहपत्य अग्नि है यान अन्वाहार्य पचन है तथा जो गारहपत्य से ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन ले जाने ले जाने ले जाए जाने के कारण आह्वानी अग्नि है सुप्त ए तस्मिन पुरे नवद्वार देहे प्राणग्नय प्राणा एव पंच इवाग्नयो पंचवायोग्नयवाग्नोजागृति अग्निसा आह गाजपत्यो हाशो पान कथमी यस्पत्याद्नेग्निहोत्र आह्वनीय प्रणीयते प्रणयना प्रणीयते स्टेट प्रणयनों गापथ्योग्नि तथा सुप्तसा पानृत्ते प्रणीयत इव प्राणो मुखनासीकाभ्याचरत आहवनीयस्थनीय प्राणः ब्यानस्तु हृदयाद दक्षिण सुशील द्वारेण निर्गमा दक्षिण दिख संबंधा अन्वाहार्य पचनो दक्षिणाग्नि ही इस पुर यानि नवद्वार वाले देह में श्रोत्राद्रि इंद्रियों के सो जाने पर प्राणाग्नि प्राणादि पांच वायु ही अग्नि के समान अग्नि हैं वे ही जागते हैं अब अग्नि के साथ उनकी समानता बतलाते हैं यह अपान ही गार्हपथ अग्नि हैं किस प्रकार है सो बतलाते हैं क्योंकि अग्निहोत्र के समय गार्हपत्य अग्नि से ही आह्वनीय नामक दूसरा अग्नि जिसमें कि हवन किया जाता है प्रसन्न किया जाता है अतः प्रणयन किए जाने की कारण इवा के कारण प्रणीयतें स्मात इव व्युत्पत्ति के अनुसार इस अग्नि प्रणयन है इसी प्रकार प्राण भी सोए हुए पुरुष की अपान वृत्ति से प्रणीत हुआ शाही मुख और नासिका द्वारा संचार करता है अतः वह आह्वनीय स्थानीय है तथा ज्ञान हृदय के दक्षिण छिद्र द्वारा निकलने के कारण दक्षिण दिशा के संबंध से अन्वाहार्य पचनजी दक्षिणाग्नि है के प्राणाग्निकृत्विक अतः होताग्निहोत्र यहां अगले अग्निभाक्य से अग्निहोत्र के होता ऋत्विक का वर्णन किया जाता है यदु्छ्वास निश्वासावेताहुति समती समानः मनोहभा यजमानः इष्टफलमेव दान स एनम यजमान हर हर गमयति क्योंकि उच्छ्वास और निश्वास ये मानो अग्निहोत्र की आहुतियाँ हैं उन्हें जो शरीर की स्थिति के लिए समभाव से विभक्त करता है वह समान ऋत्विक है मन ही निश्चय यजमान है और इष्ट फल ही उदान है वह उदान इस मन रूप यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म के पास पहुंचा देता है यद्यस्मा दुख्वास निश्वासो अग्निहोत्राइव निम्याद्वेताहुति समम साम्य शरीरस्थितिभायति यो स्थानी योपि होता चानेतृत्वा कॉसौ सर अतच विदुषा स्वापोप्यग्निहोत्र हवनमे तस्मा विद्वान्नाकमी मतव्य इतभिप्रा सर्वदा भूतानि स्वपत इति स्वपत्ति वाजसनेयक क्योंकि उच्छ्वास और निःश्वास अग्निहोत्र की आहुतियों के समान है अतः इनमें और अग्निहोत्र की आहुतियों में समान रूप से द्वित होने के कारण जो वायु शरीर की स्थिति के लिए इन दोनों आहुतियों को साम्य भाव से सर्वदा चलाता है वह पूर्व मंत्र के अनुसार अग्निस्थानी होने पर भी आहुतियों का नेता होने के कारण होता ही है वह कौन समान अतः विद्वान की निद्रा भी अग्निहोत्र का हवन ही है इसलिए अभिप्राय यह है कि विद्वान को अकर्मा नहीं मानना चाहिए इससे बृहदारण्य को अपनी सद में भी कहा है कि उस विद्वान के सोने पर भी सब भू सर्वदा चयन अर्थात यागानुष्ठान किया करते हैं अत्रि जागृतु प्राणाग्निशु उपसंहृतु बाह्यकणाली विषयाच अग्निहोत्र फलमी ब्रह्म मिसुर वाव यजमानो जागरती यजमानवत कार्य करू प्राधान्य संव्यवहारा हारा स्वर्गमी ब्रह्म प्रति प्रस्थितजमो मन कल्पते इस अवस्था में बाह्य इंद्रियों और विषयों को पंच प्राण रूप जागते हुए प्रज्वलित अग्नि में हवन कर मन रूप यजमान अग्निहोत्र के फल स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति जाने की इच्छा से जागता रहता है यजमान के समान भूत और इंद्रियों में प्रधानता से व्यवहार करने और स्वर्ग के समान ब्रह्म के प्रति प्रस्थित होने से मन यजमान रूप से कल्पना किया गया है इष्टफलम यागफलमेवदानो वायु उदान निमित्तवाद इष्टफल प्राप्ते कथम स उदानो मन मनआख्यम यजमान स्वप्न प्रवृत्तिदी प्रत्याव्यवहार काले स्वर्गमिव ब्रह्माक्षर गमयती अतः यागफलस्थानीय उड़ान उदान वायु ही इष्टफल यानी यज्ञ का फल है क्योंकि इष्टफल की प्राप्ति उड़ान वायु के निमित्त से ही होती है किस प्रकार सो बतलाते हैं वह उड़ान वायु इस मन नाम वाले यजमान को स्वन प्रवृत्ति से भी गिराकर नित्य प्रति सुसुप्ति काल में स्वर्ग के समान अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करा देता है अतः उदान याग फल सानी है एवं विदुषा सूत्राद्युपरम कालादारभ्यवत्सुप्त स्थित सर्वयागफफलाुभव ना विदुषा मिवा विद्वत्ता सूयते न ही स्वपन्ते स्वंनेतेने वाला जागृति जागृत्स्वोन स्वातंत्रुभवदरह सुसुप्त वा समानम् हि हिस्वाणीना पर्यायेन गमनमतो विद्वत्ता सुतुप्तिगमन मतौ उपपद्यते इुप्य कतर एष देश स्वपनान पश्यती थी तदा इस प्रकार विद्वान को श्रुत्रादि इंद्रियों के उपरत होने के समय से लेकर जब तक वह सोने से उठता है तब तक संपूर्ण यज्ञों का फल ही अनुभव होता है अज्ञानियों के समान उसकी निद्रा अनर्थ की हेतु नहीं होती ऐसा कहकर विद्वत्ता की ही स्तुति की गई है क्योंकि केवल विद्वान की ही स्रोत्रादि इंद्रिया होती और प्राणाग्नियाँ जागृती है तथा उसी का मन जागृत और सुसुप्त में स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ रोज़ रोज सुसुप्ति को प्राप्त होता है ऐसी बात नहीं है क्रमशः जागृत स्वप्न और सुसुप्ति में जाना तो सभी प्राणियों के लिए समान है अतः जब विद्वत्ता की स्थिति ही हो सकती है अब पहले जो यह पूछा था कि कौन देव स्वप्नों को देखता है सो बतलाते हैं